सुख क्या है ये समझ में आया वो ठीक है भ्रमित मानव इसमें सुख ढूंढता है ये समझ में आया कि नहीं आया इसका थोड़ा EFX कम कर दो भाई इसका मेरे माइक का या तो मॉनिटर में कम कर दीजिए सुनो मॉनिटर में कम हाँ हाँ हाँ जल्दी जल्दी कुछ मत करे रुकिए रोकियो हेलो हेलो यहाँ तो आवाज ही कम है ठीक है यहाँ पे आवाजर नहीं नहीं इसको तो मॉनिटर रहने दीजिए ये जो मॉनिटर में जो ईएफएक्स आता है ना थोड़ा तो इसको कम कर दीजिए बस यहाँ तो आवाज़ ही कम है या कहाँ आवाज़ है उसको बढ़ा के रखे हेलो और ये भी अभी काफ़ी हेलो हेलो इतना रखिए देखिए हेलो हाँ अभी ठीक है हाँ तो वो इसीलिए और हेलो हेलो चेक हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो ठीक ठीक है यहाँ आवाज़ ठीक है ऊपर ज़्यादा होने पे इधर आगे थोड़ी ज़्यादा है हेलो हेलो हेलो ठीक चलिए थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं तो पहले के सत्र में क्या कंक्लूड कर पाए हाँ जी माइक मैन माइक के साथ ना खेलें कुछ कुछ टूटता जा रहा है माइक में हाँ जी इधर है माइक चाहिए इधर चाहिए था हेलो हेलो हलो हेलो हेलो हेलो हेलो आवाज़ ज़्यादा नॉइस कर रही ना कुछ कर रहा है प्रांजय हेलो हाँ हाँ एक मिनट हेलो हेलो हेलो ठीक अभी ठीक थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दी हेलो हेलो अभी ठीक है आवाज कम करें ठीक है चलिए हाँ जी हाँ जी भैया जी मुझे ये जानना था जैसे ये भ्रमित सुख है हाँ भ्रमित सुख क्या लेना गलत है दीदी मैं कह दू गलत है तो क्या बंद कर देंगी नहीं कल बंदर की कहानी सुनाई थी कुछ समझ में आया था क्या क्या चीज क्या चीज बंदर की कहानी कल सुनाई थी मॉनिटर बढ़ा दीजिए मेरा मेरा सिर मॉनिटर मॉनिटर का से? हाँ हेलो हाँ ठीक मॉनिटर बढ़ा दीजिए इधर से नहीं इधर से मॉनिटर हाँ बस बस ज्यादा थोड़ा कम करिए हेलो हाँ, हाँ ये ठीक जो हम बंदर हाँ से देख के सीखे वो वो बोल रहे सुनो भाई क्या बताया था वो जो आप यूपी गए थे उस टाइम की उस समझ में क्या है वो, तो थे थे। जो आता है वो छोटे सुख छोड़ जाते हैं ठीक बात ठीक बात तो ये ठीक से समझ में आना है कि छोड़ने का झंझट में नहीं पड़ना है अगर कोई चीज बड़ी आपको पकड़ में नहीं आएगी तो आप इसी में जीना आपकी मजबूरी है क्योंकि सुख तो आपको चाहिए चाहिए यदि आपको यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि इनको छोड़ दोगे तो उसको पकड़ लोगे ऐसा कभी नहीं कह रहे खाना हमको चाहिए चाहिए आंखें हमारी काम करेंगे करेंगी, -करेंगी। धरती पे भी बच्चे पे होंगे तो बच्चे पैदा होंगे होंगे रूप हमारा कोई हो गए होगा पद हमारा हो गए होगा बल हमारा रह गई धन हमारा रह गई ठीक नाम मेरा रहेगा रहेगा कोई भाषा हम बोलेंगे ये सब ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं और इसको छोड़ देने से सुखी नहीं होने वाले हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे जिंदगी से जुड़े हुए हैं जुड़े रहने वाला है लेकिन इसमें सुख को तलाशना वो हमारा भ्रम है अभी हम क्या हैं? अभी हम एक प्रकार से धर्म के नाम से डरे हुए हैं कि कुछ छुड़वाएंगे तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी यहां पर यह कह रहे हैं कि छोड़ने के दबाव से मुक्त रहिए ठीक है हम सब रोटी खा के आप भी रोटी खाते हो भ्रमित माना भी रोटी खाता है जागृत माना पर रोटी खाता है तो रोटी दोनों खा रहे हैं एक सोच रहा है रोटी खाने से सुख एक को ये समझ में आ रहा है कि रोटी हमारी शरीर की आवश्यकता है इसमें कोई सुख वुख नहीं रखा है इतनी कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं एकदम छोटा कॉमन सेंस ये बात समझ में आया तो सुख इसमें है वो उसको समझने की जरूरत है क्या है सुख भाई ऊपर वालों से निवेदन है कि एक व्यक्ति वहां ये गेट को बंद करने की जिम्मेदारी ले लें आवाज कमारी हमारे सारे ऑपरेटर अभी गायब है चाय नाश्ता में गायब है पीछे आवाज़ नहीं आ रही आपको मैं करता हूँ कुछ रुकिए एक मिनट आएगी कुछ कम किया होगा भाई लोगों ने अभी बताइएगा आवाज़ आई कि नहीं आई आ रही है हेलो हेलो हेलो हेलो ठीक है चलिए चलिए चलिए थोड़ी सर्चा और आगे बढ़ाते हैं शांता कुछ कहना चाहती है को माइक हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने बी पार्ट के बारे में बोला था ना कि वो तीन एजुकेशन के लिए टूल्स है पर मन के लिए मतलब जाता है पर वो बेसिकली बॉडी से मतलब एजुकेशन के लिए टूल्स है तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने वो बताया था ना कि वॉकिंग सींग और ठॉकिंग वो सब कुछ दोनों में आता है वैसे ही ये भी दोनों में क्यों नहीं आ सकता क्यों बॉडी में ही मतलब इसे क्लासीफाई करें कर रहे हैं दोनों में क्यों नहीं तो आ, मतलब, हाँ तो बताइए तो जो आपने बोला मुझे ये समझ आया कि आ, हम इससे जो भी मतलब मन मन के लिए उसे बॉडी की जरूरत है मतलब बॉडी के बिना वो हमारे मतलब जैसे आपने बोला कि आपका माइक मतलब अगर आपको मतलब हमें सुनना है वो सब कुछ तो उसकी जरूरत है तभी हम जैसे बोर्ड या माइक उसकी वजह से ही हम उसे मतलब समझ सकते हैं वो टूल्स हाँ। तो मानव का महत्व को जानने के लिए ये सारी वस्तुएँ हैं ये शिक्षा की टीचिंग फैसिलिटी है हाँ। और यूज शरीर ही करता है और इसका सदुपयोग यदि करने जाते हैं तो शिक्षा तो में ही है ये समझ में आ गया और तो ये समझ में आ गया कुछ छोड़ने के बाद नहीं हो रही है राइट यूटिलाइजेशन की बात हो रही सही सदुपयोग की बात हो रही अभी भ्रम क्या हो गया कन्फ्यूजन क्या हो गया इससे हम जब सुखी होने के लिए सोचने लगे तब क्या हो गया है न तब कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक मिनट इन सब माइक में से विसेल आ रही हमारे दोनों तीनों ऑपरेटर गायब हैं अभी हेलो ये हमारा वाला है वो अभी जो शांता बोले थे कौन से हेलो हेलो यहाँ पे आवाज़ ठीक है अभी ठीक हाँ जी हाँ जी हेलो चेक हाँ बढ़िया अभी ठीक तो ये भी बहुत ठीक से कहते हैं कि सुविधाओं को छोड़ना नहीं है छोड़ देंगे तो सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है ना सुविधा को आप एक्चुअली छोड़ सकते हो और न सुविधा को आप एक्चुअली पकड़ सकते हो मैं तो सुविधा को पकड़ता भी नहीं है ये पेन किसने पकड़ा है ये मैंने पकड़ा है कि मेरे शरीर ने पकड़ा है कार में कार को मैं पकड़ता है या शरीर पकड़ता है तो सुविधाओं की दौड़ सिर्फ शरीर तक है सुविधा की दौड़ मैं तक नहीं है इतना सिंपल साइंस बता रहे सुविधा का जो रीच है वो केवल शरीर तक है उससे अधिक उसकी औकात नहीं हम कितना भी जोर से पकड़ लें, तो भी ये मेरे तक नहीं पहुंचता है जैसे मैं खाना खाता हूं तो खाना खाते हैं तो हमको स्वाद आता है स्वाद आता है कहां तक आता है और उसके बाद तो स्वाद मेरे तक पहुंचता है सूचना के रूप में स्वाद कैसे पहुंचता है सूचना के रूप में हमारे पास खाना थोड़ी पहुंचता है खाना किसको मिला चाहिए था किसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी मैं यदि समझदार होता है अब मैं पे ये प्रश्न आ गया वो समझदार है या भ्रमित है यदि समझदार है तो शरीर के पोषण के लिए सुविधा और अगर भ्रमित है तो आपने दिखाने के लिए सुविधा छोटा सा कंफ्यूजन ठीक ये बात समझ में आ गई एक ए तरह की ये सुविधाएं अगर इनको ठीक उपयोग करते हैं तो स्वस्थता के एंगल से है और बी तरह की सुविधाएं इनको यदि ठीक से उपयोग करते हैं तो ये एजुकेशन के लिए एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन पर्पस ऑफ़ एजुकेशन इज टू नो द यूटिलिटी और द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द्लैनेट अर्थ इस धरती पर मानव के होने की क्या उपयोगिता है इस उपयोगिताओं को इस महत्व को जानना का नाम है शिक्षा हम सब अभी क्या हुआ हम सब अभी अपने महत्व को नहीं समझे हैं तो इन सबके साथ अपने महत्व को ढूंढने का प्रयास करते हैं और इसी का नाम भ्रम है ये बात बढ़िया से अभी के सत्र में अपन चलाने वाले बहुत अच्छी बातें होने वाली है प्रश्न को थोड़ी देर रोक के रखिए यदि उत्तर नहीं होता है तो आगे फिर पूछ लीजिए थोड़ी सी चीज आगे और बढ़ाते हैं मात्रा क्वांटिटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको मास क्वांटिटी इंजीनियरिंग में और बोलेंगे तो बोलें, मास बोलेंगे क्वांटिटी बोलेंगे सुविधाओं की मात्रा का आंकलन हो सकता है या नहीं हो सकता है सुविधा कितनी चाहिए हवा कितनी चाहिए सीमित चाहिए क्या सीमित पानी कितना चाहिए खाना कितना चाहिए है ना गाड़ी कितनी चाहिए कपड़े कितने चाहिए सुविधाओं की मात्रा को आकलन किया जा सकता है नापा जा सकता है तोला जा सकता है इट कैन बी क्वांटिफाई क्या किया जा सकता है इसको नाप तोल कर सकते हैं और नाप तोल करने का मतलब मेजर कर सकते हैं और मेजर करने में यह समझ में आया कि कितनी चाहिए सीमित सीमित करनी नहीं है हमने सामान्य रूप से सुन रखा है कि नहीं आवश्यकताओं को सीमित करो सुखी रहोगे मैं देखता हूं शिविर यहां एक ही चलता है लेकिन कई सारे लोग हैं ज्ञान देते रहते एक दूसरे को है ना आवश्यकता सीमित करो सीमित करना नहीं है खाली समझना है समझने गए तो क्या निकल गया ही सीमित है ही आवश्यकता सीमित है ही ये आप इस कुर्सी पर बैठ गए वो कुर्सी पर क्यों बैठते भाई बाजू वाली पे एक ही पर बैठ सकते हैं दो पे नहीं बैठ सकते कब्जा जरूर करके कर रख ले गिलास व्लास रखे उस पर किसी आप हाँ हॉल में जाते हो एक आदमी यहाँ बैठा रहता है और यहाँ बैठे ए, बैठे हुए लोग दिखता नहीं क्या कौन बैठे हुए दिख क्यों नहीं रहे भाई वो रूमाल रखा देख वो बैठ तो एक ही उठ सकता है बाकी क्या करके कर रखा है कब्जा ये कब्जा गिरी क्या है ये जागृति है या भ्रम है ये आप कर ही नहीं सकते यू के नॉट सीट ऑन टू चेयर एट ए टाइम यू के नॉट वेयर सो मेनी क्लॉस ऑन है ना योर बॉडी एट अ टाइम यू के नॉट लीव है ना आप बहुत बड़ा घर बना लो तो भी आप रहते तो निश्चित जगह पे हो बिकॉज हमारा शरीर चूंकि सीमित है शरीर सीमित है या असीमित है तो सीमित को क्या चाहिए सीमित चीजें चाहिए और कितनी चाहिए मात्रा कितनी है कितनी मात्रा में चाहिए क्वांटिफाइड वाले मेजरेबल है आपको आप बोलो मेरे को सो कपड़े चाहिए तो सो कपड़े भी क्वांटिफाइड है अनंत चाहिए या सीमित चाहिए करनी नहीं है यह बात समझ में आ गया कोई दिक्कत है इसमें रोटी कितनी चाहिए खाना कितना चाहिए सीमित एवरेज क्या एक आदमी खाना खाता है जैसे हमारे यहाँ आम खाना बनाते हैं हमारे को पता कितने आदमी आ गए कुल खाना कुछ भी हो 250 से 300 ग्राम से अधिक आप खा ही नहीं सकते चाहे जन्म जन्म के भूखे हो क्योंकि आपकी कंजम्शन कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है फिक्स है उसका आंकलन कर सकते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशन प्लस माइनस होता है ये चार रोटी खाती होगी तो ये छह खाती होगी इतना हो इतने है सकता है ना ओवरऑल एवरेज बिठाओगे ढाई से तीन ग्राम हमारी सीमित आवश्यकता है किसकी शरीर की तो शरीर में सुविधाओं की क्वांटिटी है दैट कैन बी मेजर मेजरेबल एंड इट इज सीमित इट इज क्वांटिटी बेस्ड ये सब क्या है सुविधाएं क्या है क्वांटिटी बेस्ड सुख क्या चीज है सुख कोई क्वांटिटी है अच्छे ध्यान से सुनिएगा सुख कोई क्वांटिटी है सुख क्वांटिटी आइटम नहीं है तो सुख क्या आइटम है अगर यह समझ में आ गया तो आपका शिविर सफल हो गया वॉट इज सुख इन अूमन बींग वेदर इट इज अ क्वांटिटी और इट इज अ क्वालिटी सुख हमारा क्वालिटी है किसी भी मानव का सुखी होना उसका क्वालिटी है जब तक आदमी में सुख नहीं है उसमें कोई क्वालिटी होता ही नहीं है जोरदार ताली और किसी भी सुविधा में क्वालिटी होता ही नहीं है सम्यक भाई क्या बात कर रहे हैं किसी भी सुविधा में क्वालिटी नाम की चीज होती ही नहीं है वो मात्रात्मक है इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज है मात्रात्मक जैसे एक दीवाल आप बोलते हो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है एक भाषा में हम बोलते हैं समझ नहीं जा रहे और एक दीवाल आप बोलते हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी है ये दोनों में क्वालिटी कुछ नहीं होता क्वांटिटी से क्वालिटी गवर्न होती है कैसे उसका जो भी गुण है वह गुण कैसे डिपेंड करता है क्वान्टिटी क्वान्टिटी ऑफ स्टील क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्वान्टिटी ऑफ रेत क्वान्टिटी ऑफ ईंटा क्वान्टिटी ऑफ वाटर हाउ मच इन इन हाउ मच क्वान्टिटी इट इज एडेड देयर दैट विल गिव द परफॉर्मेंस ऑफ द वॉल इफ सपोज उसमें रेत ही बढ़ा दिया तो खाली क्वान्टिटी बढ़ाया रेत का तो बिल्डिंग का जो जो वॉल का स्ट्रेंथ है वो कम हो गया ये इंजीनियर आप बैठे हैं बनाते हैं ना आप ही डिजाइन ये बोलते हैं बहुत क्वालिटी घर बनाएंगे घर में कोई क्वालिटी होती ही नहीं है रिलेटिविटी पे क्वांटिफाई करते हैं उससे नहीं उसमें रिलेटिविटी की बात ही नहीं होता आप लैब में टेस्ट करते हो लैब में टेस्ट किया आपने क्यूब टेस्ट किया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली आपने टेंसाइल स्ट्रेस निकाली है ना जो भी निकाली तो ये जो भी स्ट्रेंथ आपने निकाली वो तो कोई रिलेटिव नहीं अभी तो कोई दूसरा चीज ही नहीं आपके सामने तो आपको अगर एट हंड्रेड चाहिए आप उसके हिसाब से काम करते हो ना तो उसमें आप वो जो भी गुण है उसका जो भी प्रभाव आप देखना चाहते हो इट इज बेस्ड नॉट ऑन द क्वालिटी बट इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी हाउ मच सीमेंट यू हैव एडेड इन वॉट फॉर्म इन इन वॉट रेशियो यू हैव एडेड सो द ऑल मटेरियल थिंग्स डू नॉट हैव एनी क्वालिटी एल्स यू कैन से द परफॉर्मेंस इज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एडेड बोथ वे यू कैन से ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ दिस माइक डिपेंड्स ऑन how much quality of sound it can grab how much quality of electrical signal it can transmit and how much it can be magnified there so it is all based on the performance based on the quantity got the point sabhi ko theek se samajh mein aaya to jad cheezein jitni hain kaun si cheez hai material thing ye sab sharir bhi ek material hai to jitni bhi jad cheezein hain ye material hai मटेरियल चीजों का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एडेड इनटू दैट इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है हाँ जी भैया स्वाद के बारे में आप जरा थोड़ा स्वाद के बारे में क्योंकि खाना खाते हैं हाँ जी भैया तो क्वांटिटी तो है तो वो स्वाद का एक अनुभव बहुत बारे बढ़िया बात है स्वाद क्या चीज होता है एक छोटी सी कहानी कर देता हूँ एक बार मैं हमारा मित्र और श्रीमती जी हम लोग तीनों कहीं है ना ये संस्थान के बनाने के लिए ज़मीन को भटक रहे थे वो एक ब्रोकर महोदय थे हमारे साथ खूब ज़मीन हमने देखी तो कोई गर्मी का मौसम था और भटकते भटकते भटकते, भटकते, भटकते शाम हो गए खाने को कुछ नहीं मिला किसी एक जगह हम पहुंचे जहां पर एक हमारे परिचित कोई खेत में चौकीदार थे और उनका कोई चूल्हा जल रहा था आटा कहीं गूंध रखा हुआ था तो वर्षा जी ने क्या किया फटाफट है ना वो चूल्हे जलते में कुछ रोटी सेकी और वहीं पर टमाटर थे तो ऐसे दो टमाटर चार टमाटर ऐसे ही कुछ कुछ कुछ कुछ कर दिया एक एक हंडी थी ऐसे नमक और तेल डाला और उसके बाद उनको भाई को खिलाया हमको भी खिलाया हमने खा लिया क्या स्वाद आया सर इतना स्वाद आया कि पूछो इमर वो हमको कब पता चला बहुत स्वाद आया दो तीन महीने बाद उनकी पत्नी मिली उनकी पत्नी से मुलाकात होती नहीं थी बोले भैया हमारा जीना हराम हो गया क्या हो गया पता नहीं कौन सी चटनी ये भाभी ने बना के इनको खिलाई टमाटर की जब से आए जब से 200 बार टमाटर की चटनी बनवा चुके हैं और इनको स्वाद ही नहीं आ रहा है मैंने कहा दीदी छोटा सा फार्मूला दिन भर एक बार तपाओ इनको भूखा रखो अपने आप स्वाद आता है अब पेट यहाँ तक भरा हुआ है ना अब स्वाद कैसा है स्वाद आपके और खाने के बीच की एक कनेक्शन कड़ी है वो एक प्रकार का इंडिकेशन है देट देट इंडिकेट्स यू नीड नॉट टू ईट एनी मोर इफ स्वाद आना बंद हो गया इसका मतलब खाना खाने की अब कोई स्वाद एक प्रकार का इंडिकेशन है जो बताता है कि शरीर को और अभी खाने की जरूरत है अब उसी स्वाद में यदि आप सुख ढूंढने लगते हो हो गया मेरे को तो मफीन बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो ये अच्छा लगता है हो गया आप शरीर में बीमारी होने वाली है बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द थिंग्स एज इट इज है ना जिस प्रकार से वो है जिस प्रकार के लिए हैं आप उसको यूज नहीं करते हो तो स्वाद आपको बताने के लिए है कि आप पेट में जरूरत है जगह है या नहीं है यदि आपको स्वाद नहीं आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल मत खाइए कोई जरूरत नहीं जाके चार चरण चूरण चटनी खाइए और वापस साथ को जनरेट करिए ना अभी आपको पेट में जगह बहुत सामाना सामान पड़ा है वो अभी जरूरत नहीं है उसको शरीर को ये ठीक है ये ठीक समझ में आया भूख लगने पर स्वाद है और भूख नहीं लगने पर कोई स्वाद नहीं जब आपको अच्छी भूख लगी होती है एक रोटी खाने में बहुत मजा आता है दूसरी में कम हो जाता है तीसरी में उससे कम हो जाता है लोगों ने इसी को उपयोगिता रास नियम बता दिया वो आगे भ्रम है उसको आगे समझेंगे दरवाजा पीछे से बंद कर लो भाई है ना तो उपयोगिता रास का मुद्दा नहीं है चलिए तो कोई भी सुविधा हो उसमें क्वालिटी नहीं है या उसका परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल किसी भी मानव में उसके पास कितना सामान है उससे उसका परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करता है इट इज द ओनली द हैप्पीनेस विच है ना ये जो सुख है ये ही आप, आप में कोई आपके परफॉर्मेंस को डिपेंड करता है यदि आप सुखी हैं तो आप सुख बांटते हैं यदि आप दुखी हैं तो आप दुख बांटते हैं सुखी आदमी सुख होना ही एकमात्र क्वालिटी है आपको कोई आदमी तभी ठीक लगता है जब वो सुखी होता है ठीक दुखी आदमी आपको कभी अच्छा लगा ही नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता बहुत सुंदर आदमी हो बहुत सुंदर महिला हो है ना दूर से देखने वालों को लग सकता है कि बड़ा अच्छा उनका निपता होगा लेकिन जब साथ में जाते हैं तो उसके पास यदि सुख नहीं है तो हमको वो ठीक नहीं लगता है तो मनुष्य में केवल प्रकृति में यदि देखेंगे क्वालिटी की बात अगर हम करेंगे तो मानव में क्वालिटी है वो सुख के रूप में वो क्वालिटी है अभी तक हम क्या हुआ अभी सुख को हम पहचान नहीं पाए तो क्वांटिटी में ही सुख तलाशने का हम काम करते रहे दिस इज अवर फेलियर हाँ जी भैया सुखी को सुखी तो पसंद आता है या दुखी को सुखी दुखी को दुखी भी पसंद आता है क्या ये बात बिल्कुल ठीक बात है समानता का सिद्धांत लेकिन दुखी को दुखी आदमी दुखी करने के लिए पसंद नहीं आता है उसको लगता है शायद इसके साथ बैठ के मेरे को सुख मिल जाएगा तो दुखी आदमी दुख के लिए दुखी को पसंद नहीं करेगा हर आदमी सुखी होने के लिए काम कर रहा है। अल्टीमेटली सुखी होने की चाहत है हर कार्यक्रम के पीछे दुखी होने का कोई कार्यक्रम नहीं है आप एक इनविटेशन छापो कि आ जाओ दिहां है ना सैटरडे नाइट में हमारे यहां दुखी होने की पार्टी रखी गई भ्रमित सुख में चला गया तो दुखी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भ्रमित सुख में चला गया इसका नाम ही दुख है दुख कोई चीज नहीं है इसमें हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं करते हैं चार विषय परिणाम में सुख आता नहीं है तो परिणाम में जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई अपेक्षाओं का पूरा नहीं होना ही दुख है ये समझ में आया अपेक्षाओं का पूरा नहीं होना ही दुख है चार विषय के पहले अपेक्षा क्या है मानव में सुखी होने की अपेक्षा चार विषय करने गए सुखी नहीं हुए अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो दुखी हुए पांच संवेदना के पहले अपेक्षाएँ सुखी होना पांच संवेदना में करते समय भी सुखी होना इससे सुखी नहीं हुए तो दुखी हुए इन सब में इन सब में हमारी अपेक्षा सुखी होने की है और अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती है ये सब कार्यक्रम तो हो जाते हैं लेकिन अपेक्षाएं है पूरी नहीं हो पाती उसी का नाम दुख है ये बात ठीक समझ में आती है इसमें कोई दिक्कत है दुखी होने का मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो रही हैं इसी का नाम दुख है चाहते कुछ हैं कर किये रहे हैं हो कुछ और ही रहा है क्या हो रहा है धरती बर्बाद हो रही है शरीर बर्बाद हो रहा है घर में सामान खोद खोद के धरती खोद खोद के घर में भर ली धरती को खोद खोद के कहां ले गए अपने घर में भर ली और घर कहां बना हुआ था इतने हुआ ना चलिए तो किसी भी मानव का क्वालिटी क्या है अभी देखिए मानव को अपने में, में निर्णय में क्वालिटी समझ में नहीं आई तो वो क्या करता है सुविधाओं में क्वालिटी की तलाश करता है क्वांटिटी में क्वालिटी की तलाश ही भ्रम है भोगे भोग क्या लिखो अभी अंकल ने पूछा था भोग क्या चीज है भोग क्या चीज है क्वांटिटी में क्वालिटी की तलाश क्वांटिटी में क्वालिटी की तलाश मात्रा में है ना सुविधा में सुख की तलाश सुविधा में सुख की तलाश मतलब क्वांटिटी में मतलब मटेरियल में सुख की तलाश ही भोग है ये बात ठीक है इसको ठीक से समझ सकते हैं अभी हम हमारे में कोई क्वालिटी नहीं है तो आदमी क्या करता है एक बहुत महंगा सामान खरीदने जाता है महंगी घड़ी क्यों क्योंकि मेरे में जो क्वालिटी सीकिंग था मेरे अपने में क्वालिटी संपन्न होना चाहता था वो मेरी चाहत पूरी नहीं हुई तो आप घड़ी की कीमत से मेरी क्वालिटी ये बात समझ में आया तो ये जो महंगी चीज हमको अच्छी लगती है ये इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे इतना ही कारण होता है, है ना कि अभी हमारे में क्वालिटी का अभाव है तो हम सामान से ही अपनी क्वालिटी को जोड़ना चाहते हैं इसको इसको आपस में ब्रिज करना चाहते हैं इससे इसकी पूर्ति होती नहीं है दिस के नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द मे जो आप में जो अपने में गुण संपन्न होना है आप में जो एक अपने में तृप्ति होना है वो तरप्ती किसी भी सामान से नहीं हो सकती है तो ये जो महंगे के कल्चर में हम आते हैं या जो जो भी दिखावे के कल्चर आता है या जिस प्रकार से हम अति जितना ज़्यादा महंगा चीज होगा उतना अच्छा हमको अपने आप लगने लगता है ऐसा है कि नहीं है? कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि महंगी चीज़ों की अच्छी लगेगी अपने आप ही उनको क्वालिटी दिखने लगती एक हमारे साथ एक एक मित्र इनके गांव के आसपास के एक मित्र सूरज क्या नाम था उनका सूरज भाई गौशाला में काम करते थे उनको महंगी चीज़ बहुत अच्छी लगती आप उनको ठंड का मौसम चल रहा हमने एक दो स्वेटर दी है भैया ये अच्छी नहीं भैया ये अच्छी नहीं भैया अच्छी, अच्छी नहीं हम दो तीन साल हमारे साथ रहे थे हम समझ गए इनको क्या अच्छा लगता है तो एक दिन मैं इंदौर में गया तीन सौ रुपये की एक जैकेट खरीद के लाया लेजर की कितने रुपए की अब तीन सौ रुपये की जैकेट तो कोई जैकेट ही होती है मैं पहन के ऐसा शान से आके बैठ गया खाना खाना लगा अब जैसे उसने कहा भैया ने पहनने कहा भैया नहीं जैकेट लाया मैंने कहा हाथ मत लगाना हाथ मत लगाना क्यों अरे बहुत महंगी है बहुत महंगी हाथ मत लगाना भैया दूर से दिख रही है अब अच्छी दिखने लगती है अपने आप ठीक मुझे पता है इसको ये समझ में आने वाली उसको मैंने आधा घंटे तक हाथ ही में नहीं लगा दिया उसके बाद मैं धीरे से डाइनिंग टेबल निकाल कर रख के चला गया बाथरूम में और वो पेन के भाग गया अब ये डिपेंडेंसी है बड़ी कार जब तक महंगी कार नहीं होगी तब तक हमको है ना हो सकता है कार में कोई क्वालिटी क्वान्टिटी होगी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होगा ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा वो कार का परफॉर्मेंस को डिपेंड करेगा उसमें उस कार से मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ कार कैन बी डिफाइंड बाय द टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द कार है ना अगर आपको उस परफॉर्मेंस से चाहिए तो वो कार का परफॉर्मेंस है भ्रह्म मत रखिए कि वो आपका परफॉर्मेंस है यदि उसमें शॉक एब्जॉर्बर अच्छे हैं तो इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कार नॉट यूएर्स परफॉर्मेंस है न संजय भैया वो आपका परफॉर्मेंस नहीं है आपका परफॉर्मेंस क्या है अभी वो क्वालिटी क्या है ये सुख क्या है इसको हम समझने की तरफ जा रहे हैं तो सारी सुविधाएं हमको कितनी चाहिए सीमित ही चाहिए कितना बड़ा भ्रम है हम कह रहे हैं हमको अपार धन संपदा चाहिए अपार का मतलब क्या हुआ इतना बड़ा मकान चाहिए अपार अपार का मतलब होता है यहां से शुरू करो तो कभी खत्म ही नहीं हो जिसके आर पार आर पार ना जा सके उसको बोलते हैं अपार ठीक जबकि आप रहते धरती भाई हो और धरती का एक पूरा सीमा है उसके तो आप जा ही सकते हो तो आपके पास अपार धन संपदा कहां से आ जाएगी तो जितने लोगों के पास अपार धन संपदा है वो क्या है इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं दिखा हुआ है या बदमाशी है हमारे हिंदुस्तान में एक आदमी है जिनके पास तीन लाख करोड़ रुपए की मतलब उनकी वेल्थ है हम लोगों ने सुन रखा सुन के हमको पता नहीं क्या है उस आदमी को यह कहो कि तू एक काम कर बहुत हो तो गया ना दर धंधा अभी धंधा बंद कर दे और पैसे लेकर निकल ले रेश ऐसी तो सोचते हैं ना अपन पैसे मिल जाए ऐश करें तो यदि वो तीन लाख करोड़ आज हम बोल रहे हैं यदि वो आदमी इसमें से पचास हजार करोड़ भी निकालना शुरू कर दे तो उसका जो शेयर मार्केट है वो गिर गया है ना पच्चीस हजार करोड़ का हो जाएगा है ना तो पता लगा है है भी कि नहीं है ना ब्रूनई के कोई सुल्तान के बारे में हम नंबर सुनते रहते हैं इतना इतना धन है उसके पास अरे एक बार मैंने कैलकुलेट करके देखा यदि इतना वो ये सोच ले कि अब मेरा खेल खत्म हो गया मैं तो है ना बिजनेसमैन में नहीं अब मैं तो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ और उस पैसे को लेकर यदि वो खड़ा हो जाए तो धरती पे उतना सामान नहीं जितना उसके पास पैसा है तो ये कहाँ से आ रही है क्या हो रहा है ये कौन से गुब्बारे कौन से बलून कौन से इकोनॉमिक सिस्टम हमने ये क्या बना के रखे हैं ये रियलिस्टिक है ये हवा में है ये है ना धरती कुल सीमित है जो कुछ भी सामान होगा धरती में से मिल रहा है उसमें से अपार आपको कैसे मिल सकता है या तो आप मजबूरी में इस बात को मानो या धरती एक नाम की सच्चाई है उस सच्चाई के साथ आप जोड़ के देखो दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हो कि ये सब सामान आपके शरीर के लिए है जब तक ये शरीर के लिए जब तक समझ में नहीं आता और मैं को जो चाहिए उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, ये समझ में नहीं आती हम दोनों को मिला देते हैं उससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि मैं को सुख चाहिए वो सम्मान भी चाहिए विश्वास चाहिए सुख भी चाहिए और वो उसका क्या प्रक्रिया होगा अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसके साथ जोड़ देने से अब वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है दोनों की दोनों चीजें हैं दोनों तरह की आवश्यकताएं है दोनों तरह की आवश्यकताओं की, की, की पूर्ति का एक अलग अलग कार्यक्रम है उसको हम लोग बहुत डिस्टिंक्टली समझ सकते हैं और उसको हम बढ़िया से पा सकते हैं इसको मिक्स कर देने से कहीं नहीं हमारे में स्पष्टता का अभाव हो गया ये बात समझ में आया तो अपार कोई चीज हो ही नहीं सकती धरती के आर पार जाया जा सकता है धरती सीमित है शरीर सीमित है इसीलिए सुविधाएं कितनी चाहिए आपको क्या प्रॉब्लम इससे कोई संकट है आपको हाजी क्योंकि हमें दूसरों से ऊपर उठने की चाह है बेसिकली वो अलग अलग तरीके से हम लोग उस में हैं। दूसरे से क्यों ऊपर उठना चाहते हैं? वो वही वो तो हर, हर मैं अपने अपने थोड़ा और आगे बढ़ाओ ऐसे थोड़ा सुनिए हम सभी अपने अपने एक महत्व को जानना चाहते हैं वॉट माई रोल वाई यूटिलिटी हम जब तक अपने महत्व को जानते नहीं है तो फिर इन इन जगह पे जाते हैं और इन जगह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक हो जाता है रिलेटिव मामला जाता है। ये में है? क्योंकि आप हो, लोग कपड़े सर्दियों में हाफ, अलग, सिर्फ जस्ट, अलग, दूसरों से अलग दिखने के लिए पहनते हैं जो की सुख के लिए नहीं आराम से आराम से रिलैक्स होकर बताओ भाई मतलब बहुत लोग बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जो उनके लिए कम्फर्टेबल नहीं होता सुख सुखमय भी नहीं होता बस वो उनको एक डिफरेंशिएट करता है औरों से ताकि वो अपने आप को एक सोसाइटी में प्रूव कर सके कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी तलाश करते हैं जो कि उन, उनके समान में नहीं लग, समान में ढूंढते हैं बढ़िया मैं भी ये कह रहा हूं ताली आपके लिए मानव क्या चाहता है हम चाहते क्या है उसको हम लोग समझने के प्रयास करें मानव अपनी पहचान चाहता है हाँ या ना मानव अपनी उपयोगिता को देखना चाहता है हाँ ना मानव अपना मूल्य को पहचानना चाहता है हाँ ना ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको हम जानना चाहते हैं और इसको जानने की एक विधिवत व्यवस्था हमारे को समझ में नहीं आई शिक्षा समझ में नहीं आई तो हम क्या कर दिए अपनी पहचान अपनी उपयोगिता अपना मूल्य वो सामान के साथ जोड़ने को शुरू कर दिए ठीक और सामान के देखेंगे तो कम ज़्यादा रहता है जो रिलेटिव की बात भैया कर रहे थे वो रिलेटिव टीम फंस गया सामान कम ज़्यादा हो गया इसलिए दूसरों से कंपटीशन, दूसरों से कंपटीशन नहीं चाहते हैं बल्कि हम अपनी पहचान चाहते हैं कि मैं आखिर हूँ क्या हमारा क्वेस्ट क्या है हम किस यात्रा पे हैं सुबह मैंने कहा था हम सब यात्री हैं हम सब किस यात्रा पर हैं हम अपने आप को जानना चाहते हैं कहाँ पर यह अस्तित्व में, में मेरा रोल क्या है मैं अपनी पहचान कराना चाहता हूँ अपने से यदि जब तो मेरे को अपने में कोई पहचान स्पष्ट नहीं होती है तो मैं तुलनात्मक पहचान में जाता हूं यह हमारा फेल्यूर है तो ये नहीं कह सकते कि आप तुलनात्मक पहचान मत करिए ऐसा कहना तो उपदेश है उसके कारण में जाइए उसके कारण में जाएंगे तो यह समझ में आएगा जब मेरे को अपनी अपनी पहचान के अपने कोई तरीके नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं तुलनात्मक पहचान में जाने के लिए बाध्य होता हूं तो एक कदम पीछे आने की जरूरत है तो यहां से समझ में आता है कि हमारी अपनी कोई पहचान हमारे को तो हो हमारी अपनी उपयोगिता हमको तो समझ में आए उसको कहां देखें यदि वो समझ में आता है तो उसका नाम सुख है ठीक है ना तो अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो मानव में सुख की पूर्ति कैसे हो सकती है इसको समझना है आगे के सत्र में हमको और मानव में सुविधाओं की जो मात्रा चाहिए उसकी पूर्ति कैसे इसको समझना है ऐसा समझना है ठीक है कि नहीं क्योंकि अब हमको दो चीजें समझ में आ गई शरीर को सुविधा चाहिए मैं को सुख चाहिए मैं की जिम्मेदारी है अपने सुखी होने के लिए भी मैं की जिम्मेदारी है अपने शरीर की सुविधाओं को जुटाने के लिए फिर मैं की जिम्मेदारी है अपने संबंधी के सुखी होने के लिए प्रयास करना और उसके लिए भी सुविधा को जुटाना तो मैं की जिम्मेदारी हुई फाइनली तो क्या समझ में आया अब कब कब चाहिए इसकी बात कर लेते हैं भैया जी जो जो शौक होता है हमारा वो किस में होता है शरीर के की, मैं का किसका होता है दीदी हर दिन आपके शौक बदलते हैं रुचियां बदलती रहती है नहीं जैसे हमें खाने पीने का शौक है तो वो क्यों तो, होता है क्यों? क्योंकि आप सुखी नहीं है तो आप अपने सुख को जब खाने में तलाशने जाते हैं तो खाने में शोक हो जाता है फिर आखिरी में शोक बनाते रहते हैं फिर आप सुखी नहीं होते खाके तो आपका घूमने में शौक़ आ जाता है फिर आप घूम के भी सुखी नहीं होते हैं तो घर में आके आपको लड़ने झगड़ने का कर मन करता है कि तुम कौन से होटल में खाना खिलाने लगे कितना घटिया खाना खिलाया कितनी बार बताया था फिर उससे भी सुखी नहीं होते हैं तो कुछ और काम करते रहते हैं है ना तो ये सारी रुचियां सुखी होने के लिए है या नहीं और आप सुखी नहीं होते हो तो रुचियां आपकी संजय भैया रुचियां आपकी बदलती रहती हैं और पति देखते रहते हैं कि अब क्या करूं आप अब, अब कौन सी रुचि है ऐसा पति भी करते हैं पत्नी भी देखती रहती है नहीं अगर वो लिमिट पे हो हाँ अब कर लो लिमिट ठीक बात बिल्कुल ठीक बात आप लिमिट लाओ है ना जैसे ही आपकी रुचि में लिमिट को दूसरा लगाए आपके लिए सुख है कि दुख जैसे ही आपकी सुख में कोई लिमिट करे आपके लिए वो सुख है कि दुख है ना ये समझ में आए ना लिमिट किसमें होती है सुविधाओं में सुख में कोई लिमिट नहीं है आप ऐसे अनलिमिटेड सुख के लिए रुचि में जाते हो और रुचि लिमिटेड है तो फंस गया परेशान हो गए परेशान हो गए हुए कि नहीं हुए सारी रुचियों में हम परेशान हुए कि नहीं हुए हाँ हाँ फिर ऐसा लगता है कि कोई हमारे को सहयोग नहीं कर रहा है और आप तो मेरे को एक बार खुल के जीना है दो दुनिया है ना भैया हाँ जी भैया ये बात पूरी हुए कि नहीं भाई ये बात ठीक से बैठी तो रुचियां से हम सुखी नहीं हो पाते रुचियां बदलती रहती है ठीक आपके कान में दर्द शुरू हो जाए पिक्चर देखने में रुचि आती है सुनाई देने में कम हो जाए दिखाई देने काम हो जाए पिक्चर देखने में रुचि आती है ठीक तो ये दिखता है कि सब शरीर शरीरमूलक रुचियां हैं अभी तक जितनी रुचि सब शरीर शरीरमूलक हैं, और शरीर सीमित है जबकि आप रुचियों से असीमित सुख पाना चाहते हो है ना लिमिटलेस सुख पाना चाहते हो ये इसमें लिमिटेशन हो गया ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया आपको ये पता है टूरिज्म में आपका सुख है पूरी धरती घूम सकते हो घूमते रह सकते हो नहीं है तो दुख हो गया आपके लिए तो तो पहले से आप दुखी होकर फिर आप घूमने जाते हो क्या करो कहीं नहीं जा सकते इस बार का यूरोप का टूर निकाला है अब यूरोप का टूर भी आपका लिमिट हो गया आप दुखी होकर ही यूरोप के टूर पे जाते हो क्या कह रहा हूं मैं आप दुखी होकर ही यूरोप के टूर पे जाते हो आपका बेटा गया इटली घूमने तो दुखी होकर सुखी होकर नहीं तो स्टार्टिंग है उसके दुख से है क्योंकि लिमिट पहले हो गया हाँ लिमिट लिमिट पहले थे हो गया ना कि कहाँ तक जाना है यूरोप बस यहीं तक क्या पापा थोड़ा चार कंट्री और घूम आ था चल चार ओर घूमया क्या पापा चालीस और घुमा था चल पूरी धरती घूमिया उम्र ही कम पड़ जाएगी उम्र ही खत्म हो जाएगी हर कंट्री में हर शहर में घूम के अभी इंडिया के कितने शहर घूमे आपने तो तो पहले से लिमिट हो गया जबकि वेर इज यू वॉन्टेड रुचि अनलिमिटेड सुख के लिए वांट कर रहे थे और वो हो नहीं रही है ठीक इसी प्रकार से सभी के साथ आप पूछिए जो पूछना चाह रहे थे भैया मैं इधर से पूछ रहा हूँ uh, कई बार जो है ऐसी सिचुएशन भी क्या होती है जहाँ ये जो सुविधाएं है वो सुविधा ना होके सामाजिक जरूरत जैसे अगर मैं मैले कुचले फटे कपड़े पहनकर जा रहा हूँ तो दूसरे मानव मुझसे संवाद नहीं करेंगे या मैं किसी ऐसी सभा में जा रहा हूँ जहाँ कोट टाइप पहनना जरूरी है तो वो सुविधा ना होके सामाजिक जरूरत हो जाती है तो इसमें हम कैसे फर्क करें आप कैसे माने की सुविधा है जरूरत है या क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं एक लाइन लिख देता हूं दिखावा ठीक हम ऐसा मानते हैं तो हमारे पर ऐसा मानने के कारण दबाव आता है आप ऐसा नहीं मानते हो तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आता है ये कब तक होता है जब तक आपको मानव का अध्ययन नहीं होता है और आप स्वयं में क्वालिटी सम्पन्न नहीं होते हो तब तक आपको ये डर बना रहता है कि यदि मैं इसी जगह गया और इस तरह के कपड़े पहन के नहीं गया या मैंने गलत तरह के कपड़े पहन लिए तो मेरे से कोई बात नहीं करेगा बिकॉज यू आर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज यू नो देट यू डोंट हैव एनी वैल्यू एंड यू आर नॉट लिविंग विद द वैल्यूज़ देट इज़ वार यू आर इनसिक्योर ये बात अपने को समझ में आती है यदि हम अपने में कॉन्फिडेंट होते हैं हम सिक्योर होते हैं हम वैल्यू के साथ जीते हैं है ना हमारे हम, हम हमारे साथ वो वातावरण हमेशा बना ही रहता है है ना और यदि किसी कारण से नहीं भी बनता है तो कोई हमको दिक्कत नहीं है जैसे मैं अगर मान लीजिए अभी किसी कारण से मान लो अकेले यात्रा कर रहा हूँ बस में तो मुझे तो कोई वहाँ जानता नहीं है तो इसका मतलब मैं बड़ा इनसिक्योर हो गया ऐसा नहीं है अब लोगों को दिखाने के लिए लोगों को ध्यान आकर्षण करने के लिए मुझे कोई ऐसे पटांग कपड़े पहनने की जरूरत नहीं लगती है है ना तो अपने में तृप्ति होना अपने में समाधान संपन्न होना अपने में अपनी उपयोगिता की पहचान हो जाना सुख क्या है लिख लो स्वयं में स्वयं की उपयोगिता की पहचान ही सुख है स्वयं में स्वयं की उपयोगिता स्वयं में स्वयं की उपयोगिता की पहचान हो जाना ही सुख है ठीक है भाई ये बात ठीक समझ में आ रही है इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कम हो गया ये स्वयं में हां स्वयं में स्वयं की उपयोगिता की पहचान बराबर सुख एक बड़ी सुंदर सी बात है उपयोगिता निरंतर रहती है या कभी कभी रहती है उपयोगिता निरंतर है या कभी कभी है उपयोगिता कभी कभी है या परिस्थिति पे डिपेंड करती है जैसे रोटी की उपयोगिता तो कभी कभी होती है या हर रोटी में वो उपयोगिता समान रूप से रहती है, में तो है। वाले के लिए में रोटी में उपयोगिता कम हो जाती है क्या अभी आपको क्या पढ़ाया गया इकोनॉमिक्स में उपयोगिता कम हो जाती यही भ्रम है ये लूट खसोड़ का धंधा है है ना उपयोगिता कभी कम ही नहीं होती पहले दिन भी पहली रोटी की भी उपयोगिता खाना खाने के पहले भी उस रोटी में वो उपयोगिता है वो गुण उसमें है वो क्वालिटी उसमें है वो परफॉर्मेंस एबिलिटी उसमें है दूसरी में भी है तीसरी में भी है चौथी में भी है पांचवी में भी है उपयोगिताओं की निरंतरता होती है आगे लाइन लिख लो तो मानव में अपनी उपयोगिता को समझ के सुखी होता है और उपयोगिता की निरंतरता होती है हाँ स्वयं में स्वयं की उपयोगिता स्पष्ट हो जाना मुझे अपने में ये मेरी क्या उपयोगिता है व्हाट्स माय वैल्यू है ना व्हाट्स माय रोल हु एम आई है ना अपने को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाना ही हमारा सुख है इसको पहले ठीक कर लें ये पहले बात ठीक होगी सेटल हो गई प्रकृति में काली चींटी उसकी कोई उपयोगिता है या नहीं झाड़ उसकी कोई उपयोगिता है या नहीं कुत्ता बिल्ली उसकी कोई उपयोगिता है या नहीं और मानव अभी तक उपयोगिता की तलाश में धक्के वहाँ रहे हैं अब ऐसा क्यों हो गया मानव कल्पनाशील है मानव को एजुकेशन विधि से ही उपयोगिता समझ में आती है और जब तक किसी एक आदमी को समझ में नहीं आई तब तक दूसरे आदमी को समझ में आने का प्रक्रिया ही नहीं है तो पहले आदमी को प्रकृति में बैठ के समझ में आई आदमी को भी दूसरे आदमी के साथ समझ में आई यही प्रक्रिया है कुल मिला के इतना इस प्रक्रिया के तहत अभी आपने को नागराज जी को अपनी उपयोगिता समझ में आई हमारे को अपनी उपयोगिता समझ में आ रही है आपको अपनी उपयोगिता समझ में आ सकती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उपयोगिता को कैसे देखते हैं ये पेन की उपयोगिता को कहां देखेंगे बोर्ड के साथ पेन की उपयोगिता को कहां देखेंगे और पेन और बोर्ड की उपयोगिता कहां है एजुकेशन में और एजुकेशन कहाँ पे है awesome. तो यदि पेन की उपयोगिता को देखना है तो समग्रता में देखना पड़ेगा टोटेलिटी में ही इसकी उपयोगिता समझ पाएगी नहीं तो ये मारने कूटने की, की चीज हो सकती है दिखावे की चीज हो सकती है कुछ भी उठपटांग लिखने के चित्र बनाने की कुछ भी चीज हो सकती है यदि इस पेन की भी उपयोगिता समझनी है तो कहां समझनी है समग्रता में समग्रता का मतलब क्या हो गया अस्तित्व में ही इसकी उपयोगिता समझ पाएगी तो मानव की उपयोगिता कहा समझ में आने वाली है समग्रता में मानव की उपयोगिता समग्रता का मतलब क्या हुआ मानव और मानव जाति ही समग्रता है तो हम सभी इसी तरफ चल रहे हैं अभी कि मानव का इस मानव जाति में क्या रोल है क्या उपयोगिता है इस प्रकृति में क्या रोल है क्या उपयोगिता है इसको समझना ही हमारे लिए समाधान है इसी का नाम हमारा सुख है हाँ जी जैसा कि ये भैया अभी सवाल किए थे कोट और टाई की उसमें जो पुराने कपड़े ये अच्छे नहीं लगते जैसे पुराने आदमी ऐसे हमेशा पहन के चला जाता है कहीं ना कहीं घर है परिवार है कहीं भी है और कोट टाई लगा के जाना उसमें मान अपमान का ये सवाल उठता है और होता नहीं है ये क्या चीज़ है जिसको लिख लीजिए तो ये कपड़े के अपमान क्या liby, man, ye, ka, garang, <TON2> hain, है लिख लीजिए लिख मान अपमान होता है ये शरीर का इंसान का ये क्या है कोई ना जिसको अपना मूल्यांकन नहीं है वो हमेशा अपमान के खतरे से जीता है लिखो जिसको अपना मूल्यांकन नहीं है जिसको अपना मान नहीं है मान का मतलब होता है मूल्यांकन जिसको अपना मान नहीं है वो हमेशा अपमान के खतरे में जीता है अब होता है कि नहीं होता है वो जीता ही खतरे में ऐसा क्यों लगता है उसको मानो कल्पनाशील है शीले। मानो क्या चीज कल है कल्पनाशील है अगर उसके मन में ये बैठ गया कि कोर्ट से मेरा मान होता है और अपना मान को उसके अलावा पहचाना नहीं है तो वो उसी खतरे में जीता है और हर आदमी वहां बैठ के दुआ कोने में बैठ के दो आदमी मुस्कुरा रहे होते उनको लगता है मैं कोर्ट पहन गिना है इसीलिए मुस्कुरा रहे और ये, ये भी बात है सुनोगे की नहीं सुनोगी जी। एक चीज आप बोलते हो उसको मैं पूरा करूँ कि नहीं करूं है ना अच्छी बात आप बोलते हो लेकिन उसको आगे भी सुनने का भी रखो तो यह समझ में आया हमारे को अपना मूल्यांकन नहीं है तो हम हमेशा अपमान के खतरे में जी रहे हैं अगर बहुत अच्छे से अगर आपने आप, आप जिंदगी को तलाशो देखो तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आप सभी अपनी इज्जत बचाने के खतरे के कार्यक्रम में लगे वकुल मिला हर जगह आपकी इज्जत कम ना हो जाए इसी खतरे में जी रहे हो भ्रमित मानव का पूरा क्रियाकलाप क्या है इज्जत बचाओ प्रोग्राम पति के साथ ये देख अपनी इज्जत बनी रहना चाहिए पत्नी के साथ बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ भी समझ लेगा मेरे को पड़ोसी के साथ देश के साथ विदेश के साथ तमाम जगह में हम इज्जत बचाने के प्रोग्राम में लगे हुए हाँ या ना कितने खतरे में हम जी रहे हैं अभी इसमें क्या हो गया मैंने बताया आप किसी जगह गए कोट पेंट पहन के नहीं गए दो आदमियों कोने में मुस्कुरा रहे हैं आपको लगता है बस मेरे को देख के मुस्करा रहे हैं आपके अंदर पहले से घाव है क्या बना हुआ है घाव कोई इधर से गुजरेगा तो लगेगा बस मेरे घाव में ही ये काड़ी करने के लिए आ रहा जबकि हम कल अध्ययन किए थे कि हर मानव अपने सुखी होने के लिए कार्यक्रम कर रहा है, आपको दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, टाइम ही नहीं उसके पास और कौन दूसरे के लिए काम करेगा करता है अभी हर मानव अपने सुखी होने के लिए काम कर रहा है किसी को अपमानित करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं उसको अपना सुख समझ में नहीं आया आपको अपना समझ में नहीं आया तो इस चक्कर में लखड़ा हो रहा है तो मान अपमान का मतलब इतना ही दीदी यदि मैं अपने में अपना मूल्यांकन मतलब मेरी अपनी उपयोगिता और मेरी यदि पहचान मैंने कपड़े से कर रखी है कपड़े नहीं होने से भी कर रखी है कई लोगों ने कपड़े होने से भी कई लोगों ने कर रखी है और कपड़े नहीं होने से भी कर रखी है मैं बहुत ज्ञानी आदमी मेरे पास ऐसा कोट पैंट होना नहीं चाहिए तो मैंने अपनी पहचान कैसे कर रखी है कैसे कर रखी है है ना कपड़े से कर रखी है जैसे एक शिविर में हमारे एक आ सज्जन वो लाल मुख बंदर हर थोड़ी देर में बोलते सर मैं बाल ब्रह्मचारी हूं क्या बोलते हैं संजय भैया जागो क्या कहते हैं बाल ब्रह्मचारी कुछ भी बात करो मैं बाल ब्रह्मचारी जी अभी ये क्या हो गया एक प्रकार का आपने मूल्यांकन कर लिया ना अपनी पहचान ली। से बना ली का बना ली बाल ब्रह्मचारी क्या होता है बहुत देर बाद हमने उसको बताया बाल ब्रह्मचारी क्या होता है बचपन से मैं ब्रह्मचारी हूं अभी मैंने कहा बचपन में तो सभी ब्रह्मचारी रहते हैं और जो आज शादीशुदा लोग हैं वो यदि सेक्स के बारे में इतना नहीं सोचते थे तो, तो दिन भर में पचास बार गाता सेक्स के बारे में तो हम हमने अपनी पहचान किससे कर रखी है तुम्हारी पहचान सेक्स है ऐसा मैंने कहा तो नाराज होकर भाग गया तुमने अपने कोई पहचान उससे कर रखी अब मान अपमान का खतरा बना रहता है हम अपनी अधूरी पहचान बनाकर बैठे रहते हैं है ना कपड़ा ये ऐसा हो जाना ये मेरी पहचान ऐसा कपड़ा नहीं होना खादी पहनना है तो भी पहचान किससे एक मिनट पहचान किससे कपड़े में खादी से है ना तो एक प्रकार का फैशन वो है एक प्रकार का फैशन ये है फाइनली इसमें अंतर क्या हुआ तो आप घायल हो गए हो गे? है ना आप घायल हो कपड़ा काय के लिए चाहिए था शरीर गिरचित अगर उसके लिए अच्छा कपड़ा क्या होता है वो अगर उससे पहचान है तो वो ठीक है लेकिन अगर वो नहीं है तो मान अपमान का खतरा हमारा बना ही हुआ है उसका मूल कारण क्या है उसका मूल कारण यदि देखेंगे तो इतना ही है कि स्वयं की पहचान को हमने अपने से नीचे की कोई चीज़ के साथ करके रखा है स्वयं की पहचान स्वयं की जिम्मेदारी पे नहीं होते हुए समझदारी के साथ नहीं होते हुए उपयोगिता के साथ नहीं होते हुए महत्व के साथ नहीं होते हुए कैसी और चीज़ों से जोड़ देने के बाद सदा सदा के लिए मान अपमान का खतरा हमारे को बनी गया और उसी खतरे में हम जी रहे हैं। किसी भी मित्रों के साथ आप जुड़ते हो और सोचते हो एक लिमिट में जुड़ना है मेरी इज्जत का प्रश्न ना आ जाए फालूदा ना बन जाए क्यों होता है ऐसा क्योंकि आपको डर है कि आपके बारे में उसको पता न चल जाए क्योंकि आप काय में सुखी होते हो आपकी पोल खुल जाएगी ये डर है आपको इसी को बोलते हैं अपमान का खतरा आप चार विषय में सुखी होते हो सुखी होने के लिए प्रयास करते हो यह किसी को पता ना चल जाए यह अपमान का खतरा आप पांच संवेदनाओं में सुखी होने के लिए काम कर रहे हो ये किसी को पता नहीं चले बीबी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चार विषय में सुखी होना चाहता हूं और जिस दिन उसको पता चलेगा तो अपमान्य होगा उसके सामने है ना तो इनके साथ मैं जीने के स्वरूप को बनाकर रखा हूं इससे मैं सुखी होने के लिए प्रयास कर रहा हूं ये मेरे में इनसिक्योरिटी बनता है क्या बन गया ये ये क्या बन गया खतरा क्योंकि आपको भी खुद को भी स्वीकार नहीं है ये खतरा क्यों है क्योंकि आपको भी स्वीकार नहीं है कि आदमी चार विषय के लिए जिए यहाँ बैठे हुए किसी भी आदमी को स्वीकार नहीं है इतना मिनिमम ज्ञान सबके पास है पांच संवेदना सुखी होने के लिए जिए या आप में से किसी को स्वीकार नहीं है जितनी चीजें मैंने लिखी इनमें से किसी में भी आपको स्वीकार नहीं कि आदमी कैसे जीना चाहिए लेकिन जी क्यों रहे मजबूरी है क्यों क्योंकि हाँ क्योंकि हमको पता ही नहीं इसके अलावा जीने का क्या मतलब होता है तो मैंने पहले कहा कि आग, दुखी होने का मतलब क्या है जैसे हम जी रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं कैसे हम जिये जो स्वीकार आ जाए वो हमको पता नहीं क्या है दुख दुख लिखो क्या है जैसे हम जी रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं जैसे हम जी रहे द वे आई एम लिविंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाई मी ठीक जैसे मैं जी रहा हूं है ना वो मुझे स्वीकार नहीं कैसा जीना मुझे स्वीकार हो जाए वो मुझे पता नहीं दिस इज द प्रॉब्लम कैसा मैं जी लू जो मुझे स्वीकार हो जाए वो मुझे पता नहीं जैसा मैं जी रहा हूं वैसा जीना मुझे स्वीकार नहीं कैसा मैं जीऊं जो मुझे स्वीकार हो जाए वो पता नहीं इसका नाम दुख इसका नाम भय इसका नाम अपमान सारा अपमान यहां से ठीक है, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। भैया, हाँ जी आप आप बताइए भैया जितेश हाँ। भाई हाँ तो अगर कोई जगह पे ऐसा रूल बना हुआ है कोई जैसे आपके हाथ में नहीं है चॉइस नहीं है कपड़े का हाँ तो जैसे कंपनी हो गया कोई या कहीं पे भी तो फिर कैसे माना जाए क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं नहीं कर रहे रूल ही ही चॉइस आपके पास ठीक बात है तो आपको ये समझ में आ गया कि ये कंपनी अपने लायक नहीं है आप और जिस दिन आप कंपनी से ऊपर आ जाओगे उस दिन आपके नया कार्यक्रम शुरू खुल जाएगा और जब तक हाँ बजा दो बजा दो चालू शाम माइक दीजिए तो। में को एक प्रश्न था सुख और शिक्षा में अंतर क्या है मतलब ठीक बात सुख एक प्रकार की स्थिति है एक प्रकार की मानसिक स्थिति है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ चीजों को समझना होगा कि नहीं समझना होगा समझने समझाने का कार्यक्रम शिक्षा है समझने समझाने का कार्यक्रम शिक्षा है समझने के उपरांत अपनी एक वैचारिक स्थिति है एक भावनात्मक स्थिति है एक आर्थिक स्थिति है एक मानसिक स्थिति है स्थिति से से हो जाना मतलब अपनी उपयोगिता को को पहचान पहचान ठीक ठीक लेना ही हमारा सुख है है है और उसके लिए जो समझने समझाने का कार्यक्रम उसका नाम शिक्षा है। है? हाँ बेटा हाँ, तो जैसे आपने बोला कि आ, हम दूसरों के लिए मतलब अपमान मतलब आ, के वजह से इंसल्ट। इंसल्ट के वजह से हम लोग आ, डरते पर आ, अगर हम जनरली हम ऐसे पर्सन या किसी किससे बहुत ज़्यादा बात करते या इससे में बात करते हैं पर उन्हें वो अनकम्फर्टेबल uh, फील ना हो इसलिए हम चेंज हो जाए वो मतलब कम्फर्टेबल right का क्या मतलब कम्फर्टेबल uh, हाँ. एक फिजिकली कम्फर्टेबल आपके यहाँ रूल है कि पूरा गला बंद करके ऐसे ऐसे घूमना है जहाँ ठंड हो वहाँ घूमना ठीक ही है तो ठंड में वो टाई लगाना कम्फर्टेबल होता है शरीर के लिए तो पहली कंफर्ट की हम बात करें बॉडी लीज कंफर्ट तो यदि जैसे वो भाई करे कि ठंड का मौसम है और पता लगा हमारे यहाँ इंदौर में जो पार्टी होती है उसमें आप देखना ठंड थोड़ी सी भी हो या नहीं हो आदमियों को बहुत ठंड लगती है और उसमें महिलाओं को ठंड लगना एकदम बंद हो जाती है तीस दिसंबर को भी शादी होना तीस दिसंबर को भी एकदम पतली साड़ी और भी बताने क्या क्या है? सब बताने कोई फायदा नहीं है है ना और खड़े एकदम एकदम गार्डन में शादी हो रही है दीदी सब ठीक है भैया एकदम ठीक है मैं दीदी रिलैक्स अरे रिलैक्स हो ठंड लग लगेगी <laughs> अभी कहा कंफर्ट है लोगों के दिखावे में तो फिजिकल कंफर्ट भी छोड़ के बैठे हुए ठीक है यह बात दूसरा आया मेंटल कंफर्ट कम्फर्ट को पहले किसको वैल्यूज फिजिकल कंफर्ट को कि मेंटल कंफर्ट को तो मेंटल कंफर्ट मेंटल कंफर्ट का मतलब है कि मेरे को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए कोर्ट की तो आई है या नहीं आई अपनी तो आए तो दूसरों को कंफर्टेबल बनाना वो ठीक बात है लेकिन पहले प्रायरिटी किसकी है दूसरे में भी हर मानव में पहले किसको कंफर्ट चाहिए क्योंकि बॉडी के लिए अभी जो कंफर्टेबल है थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल नहीं है खड़े हुए आदमी के लिए खड़े रहना थोड़ी देर बाद में डिसकंफर्ट है और उसको बैठने को चाहिए बैठना उसके लिए कंफर्टेबल है और आप जैसे बैठे हुए आदमी सुबह से बैठे हैं उनके लिए बैठना कंफर्टेबल है या अनकम्फर्ट डिसकंफर्टेबल है भी तो आपके लिए कंफर्टेबल क्या है तो बॉडीली कंफर्ट को कभी अपन पहचान ही नहीं सकते खड़े हुए आदमी को बैठने चाहिए बैठे हुए आदमी को लेटने को चाहिए लेटे हुए आदमी को सोने को चाहिए सोने हुए आदमी को पापी खड़े होने चाहिए तो बॉडली कंफर्ट कोई चीज ही नहीं होती है होती है तो कम्फर्ट अगर फिर कहाँ जाएगा फाइनली तो मेंटल में जाना पड़ेगा मानसिकता में और मानसिकता में कम्फर्ट का मतलब है अपनी उपयोगिता को पहचानने कम्फर्ट है, है अपने को एक बार समझ में आ जाए कि मेरा रोल क्या है मेरी उपयोगिता क्या है मेरे जीने का क्यों जीना है कैसे जीना है और उसका क्या महत्व है यदि ये ठीक से समझ में आ जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ठीक है ना बात ये बात ठीक है हाँ जी हाँ भैया माइक पीछे देंगे भाई इंसिक्योरिटीज uh, या अपमान के भय को पूरी तरह से खत्म या नष्ट करने में एक जो सबसे बड़ी जो प्रैक्टिकल दिक्कत वही आती है कि लोग भी माँ बाप भी मतलब और हमें खुद भी ऐसा लगता है कि अरे इस आदमी को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम्हें तो कोई भी कुछ भी बोल देता है तुमको फर्क ही नहीं पड़ता तुम तो लतीयल हो गए, तुम तो गेंडा खाल हो गए है ना तुम्हें तो मतलब कोई कुछ भी बोल के चला जाए गाली भी दे जाए ऐसा भी क्या जिंदगी जीना तुम्हारी तो कोई कीड़े मकोड़ मतलब ये फिर एक ऐसा जीने जो इन्होंने अभी चार पांच वर्ड बोले ऐसा कोई जीना चाहता है हाँ या ना ना तो यदि ऐसे जीने को आप बोल रहे हो तो मैं ऐसा जीने को नहीं बोल रहा हूँ हाँ, तो इसमें फिर इनसिक्योरिटीज खत्म करने में और उसमें फर्क कहा और कैसे किया था? हाँ तो मैं ऐसे जीने को नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसे जीने को बोल रहा हूँ अब ठीक से सुनिए बहुत अच्छी डिस्कशन हमारे में हो रही है मेरे को अपनी उपयोगिता समझ में आ गई और उससे मैं संतुष्ट हो गया और उससे मैं जीने लगा दूसरों को भी उससे प्रेरणा होने लगी क्योंकि सही एक है अभी जिस प्रकार से हम जी रहे हैं मनमोजी हो जी रहे हैं। कि हमको हमको क्या लेना है हार्डली वी वी हार्डली बॉदर्स फॉर अदर्स हम इस मोड में आके जी रहे यहां पर वो नहीं करें ना तो वैसा कह रहे हैं कि दूसरों के हिसाब से जीना और ना ऐसा कहें कि दूसरों को इग्नोर करके जीना कह रहे हैं बल्कि एक बढ़िया सुंदर तरीका कह रहे हैं कि मेरे लिए वो सुखद है और दूसरों को भी वो स्वीकार है प्रेरणादायी है मेरे से कोई आगे ऐसी बात नहीं कर सकता है ना मेरे से आगे कोई ऐसी बात नहीं करता है तो ये ये समझ में आना कि यदि एक मानवीय रूप से जीने का एक सही तरीका हमको समझ में आता है और उसका मूल्यांकन हम ठीक कर पाते हैं हम अपनी उपयोगिता को पहचान पाते हैं वैसे हम जीते हैं दूसरों के लिए वो प्रेरणादायी ही, ही होता है क्योंकि दूसरा मानव भी ऐसी उपयोगिताओं से संपन्न होना चाहता ही है यहां से ये कड़ी फिर निकल आती है परिवार बनने की वहां से वो कड़ी जो थी मनमानी में चली गई तो पहले वाला जो मॉडल आया वो हो सकता है कि आपने रिएक्शनरी मोड में रिएक्शनरी मोड में मनमानी में चले गए मैं तो कुछ बजा जी अब यही बरमुड़ाई पहनूंगा तुमको बुलाना बुलाओ पार्टी में तो नहीं बुलाऊंगा मत बुलाओ ठीक तो तो ये समझ में आ जाए कि वो रिएक्शन में हम चले गए यहां पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि एक ठीक ठीक मानव की एक उपयोगिता है वो सही है तो एक ही है अलग अलग नहीं जैसे पानी समुद्र का पानी हो नदी का पानी हो एक गिलास का पानी हो कटोरी में रखा पानी हो चम्मच में रखा पानी हो आसमान में पानी हो उसकी उपयोगिताएं एक है या अनेक है एक है कि अनेक एक सही में एक गलती में अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो अनेक मानेंगे हम इसी प्रकार से एक आदमी हो सौ आदमी हो लाख आदमी हो एक, एक करोड़ आदमी हो एक अरब आदमी हो जितने भी आदमी हो, उन सबका उपयोगिता एक ही है अगर हम समझ पाएंगे उसका प्रमाण ही है कि यदि मैं उन उपयोगिता के साथ जीता हूं तो आपको अच्छा लगता है आप भी मोटिवेट होते हो और ऐसे जीने के लिए आप भी सोचने को समझने को आते हो उसका प्रमाण यहाँ बैठे होते सारे लोग यहाँ आने पर आपको पहले से स्पष्ट था पैसे मिलने वाले नहीं है नाम बढ़ने वाला नहीं है ध्यान तपस्या की बात करने वाले नहीं है सबको पता था कि नहीं पता था मनोरंजन होने वाला नहीं है ठीक बहुत बढ़िया खाने को मिलने वाला नहीं है उसके बावजूद आप क्यों आए क्योंकि आपके अंदर अभी भी आशा है यार कुछ अच्छा मीनिंगफुल कुछ बात पकड़ में आए अपनी उपयोगिताओं को जानने की एक अभी भी प्यास आप में बाकी है और यदि मैं जिस प्रकार जीता हूँ यदि मेरा जीना आपको स्वीकार होता है तो आप में प्रेरणा होती है और आप भी ऐसी चीजों को समझने की तरफ बढ़ते हो यहाँ पर कोई इग्नोरेंस नहीं हो रहा है बल्कि आप धीरे धीरे चीजें जुड़ती चली जा रही है एवरीथिंग गेटिंग फॉल इन प्लेस प्रॉपरली ठीक है ये बात जी भाई विशाल भैया ये जो उपयोगिता है जो एक आ, मानव की उसके बारे में थोड़ा आप हाँ उसी के बारे में तो आगे बढ़ेंगे तो उससे जुड़े हुए जितने मुद्दे थे धीरे धीरे धीरे धीरे सेटल होना जरूरी है यहाँ तक हमको ठीक स्पष्ट हो गया क्या क्या बातें समझ में आ गई शरीर मेरा साधन है निर्णय करने वाला मैं शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करना भी मुझे और मेरे भी अपने कुछ काम भैया ऐसा है कि नहीं तो मेरे अपने काम उनको पूरा करना और अपने ये शरीर एक साधन है इसके बिना काम चलेगा नहीं इसको भी अपने को पूरा करना ये दोनों को देखने गए ये सुविधाएं इसको चाहिए और सुविधाएं सीमित मात्रा में चाहिए ठीक आवश्यकता पड़ने पर चाहिए कब कब चाहिए हर समय चाहिए क्या सुविधा हर समय चाहिए या आवश्यकता अनुसार चाहिए और सुख कब चाहिए आपको क्वालिटी कब चाहिए समाधान कब चाहिए निरंतर ये बात ठीक समझ में आ गई ये बहुत डिस्टिंक्शन इसमें क्लियर हो गया आपने को कोई कंफ्यूजन नहीं है और जितनी बातें यहां कही जा रही है उसका वीटनेस आप अपनी जिंदगी में देख पा रहे हो या हाँ या ना देख ही पा रहे हो आपने भी खूब खा के देखा खूब घूम के देखा क्या हुआ उसका ठीक है बात अब घूमना फिरना मना थोड़ी कर दिया घूमना फिरना आप क्या है दुर्गमन दूरदर्शन दूरश्रवण क्या है एजुकेशन का टूल है मीडिया है ठीक चलिए आगे देखते हैं अजिताओ जी आपने जैसा बोला था कि हर आदमी प्रकृति प्रकृति से ही सीखता है तो वो कैसे पहला आदमी प्रकृति से सीखा जैसे एडिसन है ना पहली बार उसको बादल में बिजली दिखाई दी उसको लगा इतना उजाला हो गया अंधेरे में एकदम उजाला हो सकता है उसको एक बात समझ में आ गई कि कोई ऐसी उजाले वाली कोई चीज़ है नाम भले उजाला बाद में दिया हो नाम भले बिजली बाद में दिया हो लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि ये जो अंधेरा है इससे हम बच सकते हैं तो कहाँ सीखा पहले दिन प्रकृति से ठीक अब उसको लगा कि इसको कैसे हम अपनी जिम्मेदारी पर खड़ा कर सकते हैं प्रकृति में तो है उसका आप खाली डिस्कवर करना है तो आइडेंटिफिकेशन कहाँ हुआ प्रकृति में अब डिस्कवरी के लिए काम शुरू किया है ना करते रहे प्रयास रहे प्रयास प्रकृति में तो पहले से था जितना प्रकृति का ठीक से अध्ययन किया डिस्कवर हो गया तो डिस्कवर कहा हुआ हुआ हुआ डिस्कवर हुआ? प्रकृति में अब ले आके उसको एग्जीक्यूट किया घर घर में लगाया इधर लगाया उधर लगाया कहा उसको वो भी प्रकृति में अब दूसरे मानव को पढ़ाना शुरू किया दूसरा मानव समझना शुरू किया दूसरा मानव वापस समझने गया तो कहां समझने गया उस मानव वो एक मानव माध्यम बन गया एडिसन और दूसरे मानव कहां पर उसको वो भी में। हाँ जी कहां से बोल रही थी इतनी अच्छी बात दिखी नहीं रही मुझे आज, आवाज से तुम्हें पहचान कि आप ही हो ठीक <laughs> तो थोड़ा आगे बढ़ाए इसी के नीचे <clears throat> तो मैं को सुख चाहिए शरीर को सुविधा चाहिए सीमित चाहिए निरंतर चाहिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सुविधाओं की पूर्तिगत प्रक्रिया क्या होगा अगली हेडिंग क्या है हमारी समझने के लिए पूर्ति का हाउ कैन आई गेट इट वॉट इज द लॉ What is the the rule provided in the nature? ज रूल प्रोवाइडेड इनचर हाउ के आपने बताया कि जो मान है मतलब जो हमारा importance है तो मतलब हमारे अंदर जो capability है वो हमको खुद को पता होनी चाहिए तो क्या ये जरूरी है कि हमारी जो capability है वो हमको society में prove ही करनी पड़ेगी capability पता होना चाहिए मतलब क्या है मतलब जो हमारा मान है आपने कहा कि मतलब कैपेबिलिटी है टू अंडरस्टैंड व्हाट्स माय रोल कैपेबिलिटी प्रूव करने की बात नहीं है कैपेबिलिटी इस बात को लेकर है ही कि मैं समझ सकता हूं कि मानव का क्या महत्व है इस प्रकृति में यदि यह समझ में नहीं आएगा तो मैं कुछ उठपटांग करके अपनी कैपेबिलिटी को प्रमाणित करने जाऊंगा और उसमें कोई ना कोई दिक्कतें खड़ी होने वाली है ठीक है यह बात कॉम्पिटेटिव मोड में हमको जाना पड़ेगा अभी क्या हो गया जिस प्रकार से है ना हर एक इकाई का प्रकृति में कोई इंपॉर्टेंस है कोई रोल है ठीक उसी प्रकार से आपका भी कोई रोल है आपकी कैपेबिलिटी प्राकृतिक रूप से उतनी है कि आप उस रोल को उस आइडेंटिफिकेशन को उस पहचान को आप पा सकते हैं रिलेटिव नहीं है वो अपने में उससे सहमत होना पहले मुद्दा है पहला मुद्दा क्या है प्रकृति में अध्ययन करके अस्तित्व में मानव को ठीक ठीक पहचानना और उस उससे अपने को आइडेंटिफाई कर पाना कि हाँ ये मेरी जरूरत को इतनी है इतने के लिए कैपेबिलिटी सब में बराबर है लेकिन हर आदमी में पहलवान बनने के लिए डब्ल्यू की कैपेबिलिटी सब में बराबर नहीं है हर आदमी के शरीर में कैपेबिलिटी अलग अलग है हर आदमी के शरीर में कैपेबिलिटी अलग अलग है जब भी हम शरीर मूलक एक्टिविटीज़ में हम तुलना करने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे हर आदमी तेंदुलकर नहीं बन सकता है ये झूठ बात है हर आदमी जितना एक आदमी दौड़ लिया उतना हर आदमी दौड़ सकता है ये झूठ बात है क्योंकि वो शरीर मूलक कैपेसिटी से है और शरीर मूलक कैपेसिटीज भिन्न भिन्न होती हैं उसमें वेरिएशन होता है कोई छह फिट का होता है कोई चार फीट का होता है कोई का मसल इतना स्ट्रांग होता है कोई का कमजोर होता है माँ बाप के खाने पीने इत्यादि इत्यादि सबसे चीजों से जुड़ा रहता है लेकिन फंडामेंटली मानव की कैपेबिलिटी इतनी है टू नो द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग टू नो अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू नो आवर सेल्फ इन सच ए वे दैट आई कुड है ना fulfill the my role in the existence ये बात समझ में आई ये ठीक है चलिए पूर्ति का कार्यक्रम हाँ जी क्या कह रहे हैं इनको थोड़ा घुमा लीजिए कौन रहा है हाँ जी पूर्ति का कार्यक्रम शरीर को सुविधा चाहिए इसकी पूर्ति का क्या कार्यक्रम नेचर में उपलब्ध है मेरे कहने से आपके कहने से नहीं बता सकता है हवा चाहिए पानी चाहिए खाना चाहिए कपड़ा चाहिए लत्ता चाहिए जो भी चाहिए जो भी सुविधाएं शरीर के लिए चाहिए उसकी पूर्ति कैसे होती है दिल्ली में किसी स्कूल में बात हो रही थी बच्चों से पूछा बताओ सारा सामान चाहिए बोले हां चाहिए मैंने कहा पूछा कहां से मिलता है बोलते मॉल से कहाँ से मिलता है मैंने थोड़ा बुद्धि लगा मॉल में कहाँ से आता है तो बोले फैक्ट्री से चलो ठीक है फैक्ट्री में कहाँ से आता है बोले पता नहीं इससे ज़्यादा उनका बुद्धि नहीं है ये बढ़िया बहुत बड़े स्कूल की बात है जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते है हैं अपने बच्चों का उसकी समझ बता रहा हूँ सामान कैसे मिलता है कहाँ से मिलता है मॉल से मैंने पूछा कैसे मिलता है बोले पैसे से आप में से भी कई लोग सहमत होंगे इससे बिना पैसे के सामान मिलता ही नहीं है। मैं बोलता हूं बहुत सारे नोट ले जाओ जंगल में जाकर खड़े हो जाओ और चिल्लाओ अंकल चिप्स कैडबरी पैसे हैं आपके पास ले लो पैसे से मिलता है सामान कोई एक आदमी उगाता है उसकी सहमति होती हो तो मिलता है नहीं सहमति हो तो नहीं मिलता है। अभी भ्रमित आदमी की सहमति कुछ अलग आधार पर तो उसके आधार पर देता है लेकिन दो आदमी के बीच में सहमति से सामान मिलता है ये तो हो गया मिलने का तरीका ठीक कहां से मिलता है तो प्रकृति में सामान है तो प्रकृति में सामान है तो क्या एजिट इज हमको चल जाता है काम जीवों में और मानव में यह अंतर है जीवों में एज इट इज उनका काम चलता है रॉ मटेरियल से उनका काम चलता है मानव में ऐसा नहीं है मानव रॉ मटेरियल लेगा उसमें एफर्ट लगाएगा तब मानव का काम चलता है मानव एफर्ट के बिना कुछ काम चलते ही नहीं क्योंकि यहाँ पर निर्णय पूर्वक काम करते हैं निर्णय होगा तो एफर्ट आएगा ही आएगा गाय पानी पीने के नदी में चला जाता है एफर्ट है ध्यान से सुनना वहाँ पर श्रम नहीं है श्रम कहाँ पर होता है जहाँ पर करने के लिए पहले निर्णय करते हैं बॉडी में उसको बॉडी में निर्णय जाता है तो वो श्रम के रूप में आता है गाय जाके पानी पी लेता है आप जब जाके नदी में पानी पीते हो तो उसको कहते हैं कि आप श्रम करते हो ऐसा आप भर के ऐसा तब पी पाते हो आप जाके ऐसे ही पी सकते हो क्या कई सारे बच्चे ट्राई करते हैं कुत्ता जैसे पानी पीता है वैसा कोशिश करते हैं है ना आप वैसा नहीं पी सकते क्योंकि ह्यूमन एफर्ट के बिना आपको कोई भी सुविधा मिलने वाली नहीं है नदी में पानी बेहतर है आप बिना प्रयास के पी के दिखाओ You यूर टू पुट यूअर एफर्ट देर हाँ ना It you cannot take it as it is। You need आपको ऐसा हाथ उठाना पड़ेगा ऐसा बनाना पड़ेगा और उसमें गिरेगा कहीं को पीते नहीं आएगा कम से कम ये करना पड़ेगा नहीं तो कटोरा लाओगे गिलास लाओगे छानोगे ये करोगे वो तमाम सारी आगे चीजें हैं तो मानव के लिए प्रकृति में जो भी सुविधाएं उसका डिजाइन क्या है भैया वाटर जीवों के लिए वाटरफॉल के नीचे हाँ वाटरफॉल के नीचे तो वाटरफॉल के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा पिटाई भी होगी आपको ज्यादा एफर्ट बढ़ जाएगा आपका ये सब में आपको एफर्ट करना पड़ेगा जैसे आपको हवा मिलती है ठीक तो भी आपको एफर्ट करना पड़ता है। नहीं करते डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फाइनल क्या बोलते गहरी सांस लो नहीं सुनते हैं तो फिर और बाबा लोगों के पास जाते वो क्या सिखाते गहरी सांस लो स्वस्थ हो उसमें भी कौन फट लगा यार क्या झंझट है है, है ना तो आपको नहीं मिलता हवा हवा होते हुए भी आपको नहीं मिलता है। आपका लंग्स कैपेसिटी होते हुए भी वो कैपेसिटीली कोई यूज नहीं कर पा रहे आप है ना दिक्कत हो गया कि नहीं हो गया तो मानव में देखेंगे तो सुविधा मिलने का क्या तरीका मानव के लिए प्रकृति से ही हो रहा है प्रकृति में क्या है एक व्यवस्था है प्रकृति में व्यवस्था है क्या अव्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था क्या व्यवस्था एक साइकिल है है या नहीं है उस साइकिल के साथ आप क्या करते हो अपना एफर्ट को इन्वॉल्व करते हो एफर्ट के साथ श्रम उसी को श्रम कहा तो श्रम पूर्वक ही प्रकृति में व्यवस्था पर आप श्रम का नियोजन करते हो इसके योगफल में सुविधा मिलती है पैसे से मिलती है नहीं भीख मांगने से मिलती है नहीं प्रकृति में सामान रहता है प्रकृति में एक व्यवस्था है आदमी के प्रयास से ही सुविधाएं मिलती हैं। आपने क्या मान कर रखा है हम तो पैसे से ले लेते हैं जी तुम करते रहना एफर्ट ऐसा मानना हमारा पूरा है या अधूरा है पूरा है कि अधूरा है सच्चाई है या झूठे है अभी देखिए यहीं से एक दूसरी लाइन निकल जाती है कोई कोई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं बढ़िया वो ये सोचते हैं कि सुविधा तो चाहिए सुविधा चाहिए लाल निशान लिख दिया अब यहां से श्रम नहीं करना है लाल क्यों हो गया अब यहां से दुखी होने का कार्यक्रम शुरू हो गया दिख रहा है ये पेन से दिख रहा है अभी ये थोड़े मोटे पेन में मंगाए गए सुविधा चाहिए श्रम नहीं करना है जब भी आपके अंदर ये स्वीकृति या जिस प्रकार का आपका मानसिकता बने अगर इस प्रकार से मानसिकता बनता है तो आप सुखी होते दुखी अभी सोच के देखो कि यार चाहिए तो रोटी तीन टाइम लेकिन अपने को बनानी नहीं है तो क्या होगा सुखी होगा कि दुखी? दुखी सुखी कि दुखी दुखी, दुखी। अब आदमी क्या करेगा ये दुखी आदमी क्या करेगा इधर ले जाते हैं इसको सुविधा चाहिए श्रम नहीं करना है तो दुखी हुआ अब ये क्या करेगा ये क्या करेगा भाई बताओ अगर एक आदमी ने यह निर्णय कर लिया कि सुविधा तो चाहिए भैया तीन टाइम रो, रोटी चाहिए लेकिन बनानी कभी नहीं है तो वो दुखी होगा कि सुखी स्वतंत्र हुआ या परतंत्र अब वो क्या करेगा ढूंढेगा एक आदमी ढूंढेगा एक आदमी जिस जो बना सके हाँ जी माइक दीजिए भाई इसमें काला नहीं मिला अच्छा चले गए वो आखिरी में दीदी हाँ जी वो दुखी आदमी श्रम करने वालों पर लू, लू, लू, उनको लूटेगा और अपनी पूर्ति करेगा जोरदार ताली आपके लिए अब वो क्या करेगा टोपी बनाने का जुगाड़ बनाएगा शोषण के लिए शुरू करेगा हम क्या सोच रहे हैं कि शोषण करने वाला शोषण करके सुखी होता है सच्चाई क्या निकली पहले वो दुखी होता है उसके बाद शोषण करने को तैयार होता है अब वो ढूंढता है कौन रोटी बनाएगा मेरे लिए और दूसरा बनाना चाहता नहीं है उसकी भी कोई मजबूरी होगी तो बनाएगा वो भी नहीं चाहता है एजुकेशन इतनी मिली तो वो जितने लोग श्रम करने वाले हैं उनको पकड़ता रहेगा ढूंढता रहेगा इस प्रकार से दुखी गंगा चलती रहेगी ऐसा होता है या नहीं होता है अभी देखो जब हम ये इतनी सारी बातें करते हैं बहुत सारे महिलाएं बहुत सारे घर के लोग ऐसे अरुचि में बैठे रहते सर ये सब होने वाला नहीं है इतनी सारी मेहनत आप क्यों कर रहे हो क्योंकि उनको लगता है जिंदगी की हकीकत तो कुछ और ही है, है ना किसको समाधान चाहिए किसको उपयोगिता चाहिए लोगों को क्या चाहिए एक अच्छा क्या चाहिए एक अच्छा नौकर हर एक आदमी को मैं मिलता है ये पूछता है सर नौकर नहीं मिल रहा है आजकल एक बढ़िया नौकर दिला दो वो आदमी यहाँ गलती से शिविर में आ जाए वो सोचे समाधान उपयोगिता पहचान सम्मान कहाँ ठीक लगता है लगता है कुछ रिलेट नहीं कर रहे कुछ कुछ मज़ा नहीं आ रहा सर कई लोग बोलते हैं बातें पकड़ में नहीं आ रही पकड़ में कहाँ से आएगी मिसमैचिंग है अब इसको तो मैचिंग में बिठाएंगे तो आज की दुनिया में लोगों को क्या चाहिए थोड़ा पैसा चाहिए और एक अच्छा नौकर जी है, अच्छे जी है ना और वो आज तक बना ही नहीं अच्छा नौकर आज तक बनाई नहीं क्यों क्योंकि नौकर कोई बनना चाहता ही नहीं है, एक घर में तो लड़ाई हो गई एक घर में शादी हो रही थी शादी हो रही थी तो क्या हुआ अच्छा संग्रह किया हुआ परिवार था भरा जिसको आप लोग बोलते हो भरा पूरा परिवार हमारी भाषा में शोषण किया हुआ परिवार काफ़ी शोषण किया हुआ परिवार में एक शादी हो रही थी माँ ने पहले से ही अपनी बेटी के लिए सब कुछ दिया सब कुछ दे दिया जो जो मांगे सब दे दी गए एक मुद्दे पे लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो लड़ाई हमारे पास आ गई हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए आते रहे थे लोग तो मामला आया भैया देखें क्या हुआ बातचीत करते पता चला कि ये तो बड़ा सीरियस मामला उसको तो हल ही नहीं हो सकता क्या मांग लिया लड़की ने तो माँ से मैंने पूछा दे नहीं देते बोले नहीं भैया ये नहीं हो सकता इसका भी कोई लिमिट होना चाहिए कुछ भी मांगे कुछ भी दे देंगे क्या क्या क्या नहीं दे दिया मैंने उसको तो हमने कहा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या देना था ऐसा बोले देखिए तो हद हो गई कार चाहिए कार दे दी ना फ्लैट चाहिए फ्लैट दे दिया सोना दे दिया जोर दिया अब तो ये मेरी नौकरानी मांग रही और वो बोलती मम्मी तू ये सब रख ले नौकरानी दे दे मेरे को बिना नौकरा के मैं कैसे रहूंगी कहानी तो वहां जाकर अटकी बेटी कहानी तो यहाँ के अटकी बेटी ना एक अच्छी नौकरा मिल जाए घर में इतना सब सुन के जाते हैं समाधान समृद्धि ये वो अभी ये कहाँ पकड़ में आता है चाहिए तो हमको एक अच्छा सा ईमानदार होना, होना, होना चाहिए मेहनती होना चाहिए आलसी होना चाहिए मेहनती होना चाहिए ठीक अपनी मर्जी से काम करना चाहिए मेरी मर्जी से काम करना चाहिए अपनी मर्जी से उसने काम करना चाहिए मेरी मर्जी से काम करना चाहिए आज तक ये तय नहीं हुआ है जब भी नौकर अपनी मर्जी से काम करने लगे अभी तू समझता है जरा नौकर काम मेरा कि तेरा और जब भी बार बार आके पूछे या तेरे को अभी तक इतना समझ में नहीं आया यार आज तक इतना तय नहीं हो पाया कि मेरी मर्जी से काम करना चाहिए या अपनी मर्जी से हाँ जी तो काफ़ी लड़ाई हो रही एक महिला मैं देखा ऐसा नहीं कि लोग घर में शांति और की कोशिश नहीं करते मैंने कल ही कहा कि आप लोगों के प्रयासों में तो कोई कमी नहीं है खूब प्रयास करते रात में पति ने जो बोला जो खाया खिलाया जो माना सब कर दिया सुबह उठे पत्नी भी खुश है क्योंकि आज हवा ठंडी चल रही है मौसम ठीक है टाइम से चाय मिल गई पति भी खुश है पति ने चाय मांगी दोबारा दोबारा भी दे दी और बढ़िया एक बढ़िया सुकून भरा माहौल घर में बना हुआ है एक बढ़िया कंट्रोल एनवायरमेंट है लेकिन इसी बीच में देखा धीरे धीरे टाइम हो गया आठ बज गए कितने बज गए और वो नहीं आई पति को पता ही नहीं चला पति का तो एक ही काम सुबोट के पति का क्या काम क्या काम करना खोया हुआ ढूंढना बचपन में सब कुछ खो गया था उसको रोज सुबह के एकदम ढूंढना रहता मिला कि नहीं मिला नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ढूंढते रहना अखबार पढ़ते रहना चाय की डिमांड करते रहना पहली चाय आ गई दूसरी भी आ गई तब तक आठ नहीं बजे थे लेकिन आठ बजे गए अब जो है वातावरण थोड़ा थोड़ा गर्माना शुरू हो गया बदल गया है वो आई नहीं वो आएगी नहीं ये चाय मांगता रहेगा ये कप पड़े रह जाएंगे ये झाड़ू कौन करेगा कटका कौन करेगा बच्चों का टिफिन कैसे बनेगा ये कैसे होगा और ये नालक हर दिन हर दिन झंझट करती रहती है इसका कुछ करना ही पड़ेगा अच्छी नौकर मिलती नहीं क्या करूं, क्या नहीं करूं, और इसी बीच में पति ने बोल दिया कि एक कप चाय मिलेगी उन्होंने कहा क्या <laughs> पति तुरंत समझ गया कि चलो आ गया मामला ओरिजिनल वाली वापिस आ गई चलता कार्यक्रम आठ हो गए और इसी बीच में वो आ गई दूर से देखते से लगा कि आई एक तो मन हुआ कि एक से गाल के नीचे लगा ही दी जाए लेकिन क्या करना है कंट्रोल नहीं तो क्या होगा भाग जाएगी और नौकरानी मिलती नहीं है पति तो मिल जा सकता है दूसरा लेकिन नौकरानी मिलने की समस्या है कंट्रोल <laughs> वो भी स्मार्ट आते से उसने बोला देखो बहन जी मैं तो आज आने वाली नहीं थी मेरे पति ने ये कर दिया वो कर दिया बड़ा परेशान करता है हो तो सब ऐसे करते छोड़ है ना सिर दुख रहा है मेरा तो मैं तो आने वाली नहीं थी अब पत्नी ने क्या चालू किया भैया उधर गैस चालू किया बैठ बैठ काम की बात नहीं तू तो बैठ जा बैठ जा और इसको चाय बनाने लगी दिखने को इतना अच्छा सुंदर वातावरण चल रहा है मन में क्या चला कि मरी जब तक चाय पीएगी नहीं हिलेगी नहीं ढुलेंगी नहीं सारा काम मेरे को करना पड़ेगा तो है ना बड़ी सेवा होकर चाय दी जा रही है। पति भी देख रहे हैं सब एस थोड़े दिख नहीं रहा उसको है ना जब तक चाय पिएगी नहीं काम करेगी नहीं डर के मारे चाय पिला रहे हैं पति वहा बैठे बैठा देख रहा है कि यदि यदि इतनी सेवा इसकी हो रही इससे मेरी होती तो दोड़ दोड़ के मैं ही काम कर देता <laughs> तो कई बार ये चीजें रिलेट नहीं कर रही बोले रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम तो नौकर विधि से सुखी होना चाहते हैं कहा से रिलेट होगा ठीक है ये बात तो लौट के आइए सुविधा सबको चाहिए श्रम नहीं करना है आपके श्रम किए बिना सुविधा हमारे इंतजार करिए अभी हाँ उठने के पहले एक पोयम दादाजी द्वारा सुनाई जाएगी जो कि लोग किसी ने डिमांड किया था पिछली बार सुनी हुई है जिन लोगों ने तो नमस्कार सबको तो अभी आज के सीजन में अपन कल से देख रहे हैं एक मानव दो वस्तुओं से बना हुआ है एक जीवन एक शरीर वो दोनों की अपनी आवश्यकता है उसी पे एक कविता सुनाना चाहता हूं थोड़ा ध्यान भी आपका रिमाइंडर भी हो जाएगा कुछ बात भी हो जाएगी तो जीवन में अक्षय शक्ति अक्षय और अक्षय शक्ति और अक्षय बल संपन्न होता है वो निरंतर क्या क्या सोच लेता है तो उसी पे है कि मन से खुले खुले हम सब यहां बैठ के कहीं भी सो सकते हैं मन से खुले खुले हम सब पर बंधे बंधे से तन है मन से खुले खुले हम सब बंधे बंधे से तन है धनवान बनो चाहे जितना अगर सही नहीं समझो तो निर्धन है धनवान बनो चाहो जितना अगर सही नहीं समझो तो निर्धन है क्योंकि तन पर कपड़ा बस एक जोड़ी पेट में आटे की कुछ रोटी तन पर कपड़ा बस एक जोड़ी पेट में आटे की कुछ रोटी तीन सात का लगे भी बाकी बातें झूठी कह लो खुद को बनिया ठाकुर पर एक समान सब सबकेतन है धनवान बनो चाहे जितना ये नहीं समझो तो निर्धन है वाह वाह बहुत सुंदर हीरा मोती चांदी सोने से सब्जी रोटी नहीं बनती हीरा मोती चांदी सोने से सब्जी रोटी नहीं बनती धरती सूरज चांदी बिना ये जीवन गाड़ी नहीं चलती धरती सूरज चांद बिना यह जीवन गाड़ी नहीं चलती अस्थि मज्जा मलबूत्र पिंड पर तेरा यह सुंदर तन है बन जाओ धनवान चाहे जितना अगर सही नहीं समझो तो निर्धन है क्या बात बहुत बहुत बढ़िया राजा ऋषि देव मुनि ज्ञानी राजा ऋषि देव मुनि ज्ञानी जी नहीं सकते बिन हवा और पानी सबसे महंगी मिले मुफ्त में इतनी बात नहीं पहचानी हाँ, क्या बात सबसे महंगी मिले मुफ्त में इतनी बात नहीं पहचानी है खुद पर अभिमान तो थोड़ा प्यार खरीद के देखो थोड़ा सम्मान लेके आओ थोड़ी अपनी उम्र तो बढ़ाओ एक पांव तो उठा सकते हो दूजा पांव उठा के देखो क्या बात <laughs> नहीं हाथ में प्राण तुम्हारे ये तो प्रकृति का धन है बन जाओ धनवान चाहे जितने सही नहीं समझो तो निर्धन है सही नहीं समझो तो निर्धन है धन्यवाद बहुत सुंदर बहुत सुंदर एक और बात एक और अच्छा। वो पहले सुनाने वाले थी वो बाद में सुनाना अच्छा लगता नहीं फिर भी आप बोलते हो कि ठीक है जब भ्रम की बात थी जब मैं मेरा अपना अध्ययन कह था तो मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको मैं आदमी कहूँ मैं भी एक अच्छा खाता बिगड़ा हुआ था तो वो सब उस समय एक कविता लिखी थी मैंने स्वागत तीस साल हो गए उसको आसमा तो है सदियों से आसमा ये जमी भी जमी पर जमी है सदा हमने पेड़ों को देखा नहीं दगाबाज पर आदमी का कोई भरोसा नहीं ओहो क्या बात उस समय की बात थी हमने पेड़ों को देखा नहीं दगाबाज पर आदमी का कोई भरोसा नहीं सदा रोता है आराम के नाम पर अल्लाह और राम और आलश्य सदा रोता है आराम के नाम पर खुद को बोला खुद गर्ज हो गया जिन्नों को तो मुर्दा बनाने में माहिर वही बेदर्द हमदर्द हो गया पत्थरों पर तो है हमें ऐतबार पर इस आदमी का कोई भरोसा नहीं क्या बात बढ़िया हमारे भारत देश में संस्कृति की बहुत गुणगान काते हैं मैंने उस पर लिखा है शिक्षा समाधि से सुधरा नहीं शिक्षा समाधि से सुधरा नहीं जबकि आदमी से बढ़कर कोई दूसरा नहीं जान सकता है वो सारी कायनात को उसे कोई समझे ऐसा तीसरा नहीं वाह सांपों से डरने की जरूरत नहीं इस आदमी का कोई भरोसा भरोसा नहीं वाह बहुत सुंदर जब ये बाबा जी को सुनाया था तो उन्हें कहे बेटा एक लाइन काटो आदमी ही भरोसे के लायक करना पड़ेगा यहाँ पे सब पे भरोसा है चाहे जीव जंतु पे पेड़ पौधे पे आदमी को भरोसे के लायक करना पड़ेगा किया जा सकता है क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ क्या बोला उन्होंने जब एक आदमी ठीक हो गया है तो सारी मनोजाति ठीक हो सकती है इसलिए आगे की लाइन आदमी को भरोसे के लायक करो उसी कारण में हम लगे हुए वाह वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत आभार आपका धन्यवाद एक बार जोरदार फिर से दादाजी के लिए क्या आवाज बहुत और भोजन के लिए आप सब जा ही रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जल ही जीवन है सुबह भी जो डॉर्मेटरीज है वहाँ पे पानी कम पड़ गया था तो बर्तन साफ भी धुलें लेकिन पानी वेस्ट ना हो और हम जब वॉशरूम भी जा रहे हैं तो जितना पानी लगे उतना ही यूज़ हो पाए इसका प्लीज़ ख्याल रखें पानी का सोर्स कम है सुबह टंकी दो तीन बार खाली हो गई थी थैंक यू